योग क्या है राजयोग केवल अज्ञानियों और अंधविश्वासी व्यक्तियों की ही नहीं अपितु तो कभी कभी उच्च बुद्धिवादियों की भी खास तौर से ईसाई देशों में सिद्धियों एवं मानसिक परिदृश्यों या चमत्कारों में असामान्य रूप से रुचि लेना एक विशेषता रही है यह आध्यात्मिक जीवन के विरोधा में से एक है जिसके संबंध में आल्डस औक्सले ने अपनी महान पुस्तक ग्रे इमिनेंस में सूझबूझ के साथ इन भ्रांतियों का निराकरण किया है परंपरावादी ईसाई धर्म ने असामान्य चमत्कारों को आवश्यकता से अधिक प्रधानता दी है इन्हें ईश्वर के साथ जोड़ दिया है और सामान्य भ्रम उत्पन्न करने वाली मानसिक घटनाओं को अध्यात्म संयुक्त कर दिया है असामान्य की यह अर्चना दो स्तरों प्रारंभिक और उच्च बौद्धिक पर देखी जा सकती है लुई तेरहवें जैसे सहज सामान्य व्यक्तियों के स्तर पर औसत किसानों के स्तर पर और उन वैज्ञानिकों के स्तर पर जो उन वस्तुओं के प्रमाण से प्रभावित होते हैं जिनकी एक प्रचलित सिद्धांत के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती उदाहरण के रूप में पैसकल का ईसाई अध्यात्म की सच्चाई के लिए चमत्कारों से तर्क करना डेकार्ट का अपनी जवानी में रोजी क्रुशियन मतवाद से अत्यंत प्रभावित होना कुछ मानसिक घटनाओं को आधार बनाकर ओलिवर लाज का धर्म की उस बुनियादी को स्थापित करना जो मृत्यु के बाद भी जीवन को स्वीकारता है कैरल का प्रार्थना की असामान्य शक्ति एवं चमत्कारिक ढंग से रोगमुक्त होने की घटनाओं को स्वीकार करना है देश और काल में स्थित विश्व की घटनाओं को वस्तुनिष्ठ एकाग्र दृष्टि से देखने में दीक्षित वैज्ञानिक भी जब धर्म की ओर उन्मुख होता है तो यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वह भी आदि आदिमानव की तरह उन धर्मों पर विश्वास करने लगता है जिनमें चमत्कार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं वे मानव में स्थित स्वर्ग साम्राज्य तथा शाश्वत ज्ञान की तुलना में बाहरी उपकरणों तथा देश और काल की शक्ति में विशेष रुचि लेते हैं अगर एक शब्द में कहा जाए तो उनका धर्म जीवन आध्यात्मिक न होकर मात्र चमत्कारों पर विश्वास करना होता है सही आध्यात्मिक जीवन चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो नैतिक गुणों के अभ्यास एवं विकास पर निर्भर करता है जब तक किसी व्यक्ति का चरित्र पूर्ण रूपेण दृढ़ नहीं हो जाता वह सही आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता प्रकाश और अंधकार एक ही समय एक ही साथ नहीं रह सकते अगर कोई साधक जिसने योग के चार पथों में से किसी एक या अधिक का चुनाव किया है और जब परम के प्रति सही विकास करना चाहता है, तो यह आवश्यक है कि उसका दैनिक आचरण और उसके जीवन के सामान्य काम चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न हो उसकी आध्यात्मिक साधना के अनुरूप हो उस हौसले के अनुसार उनमें से बहुत जो आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं चाहे वह योग या ईसाई मतानुसार ही क्यों ना हो वे सभी नियत समय के लिए ही अपने मन को एकाग्र करने की चेष्टा करते हैं यानी वह समय जिसे वे ध्यान में लगाते हैं वे भूल जाते हैं कि किसी भी पुरुष या स्त्री के लिए ध्यान के समय उच्च कोटि के मानसिक ध्यान को प्राप्त करना यहां तक कि एक प्रकार की आत्मविषयक नकली आनंद का तोष भी संभव नहीं होता जब तक कि मूल में कुंठित अहंकार का अस्तित्व रहता है ऐसे लोगों से मिलना कोई असाधारण बात नहीं है जो प्रत्येक दिन अनेक घंटे आध्यात्मिक अभ्यासों में लगाते हैं और जो बीच बीच में अपने पड़ोसियों की तरह ईर्ष्या पूर्वाग्रह द्वेष लालच और मूर्खता आदि का प्रदर्शन एक सामान्य व्यक्ति की तरह करते हैं इसका कारण यह है कि ऐसे लोग सामान्य जीवन की आवश्यकताओं के निमित्त इन अभ्यासों को स्वीकार करने की चेष्टा नहीं करते जिसका प्रयोग वे औपचारिक ध्यान के समय करते हैं। निसंदेह है या कोई आश्चर्य की बात नहीं है औदास्य चिंता शाश्वत पारिवारिक आकर्षण और पेशेवर जीवन के मध्य रहते हुए भी भगवान की उपस्थिति के औपचारिक ध्यान की पूर्ण स्थिति में सत्य की झलक को ग्रहण करना अत्यधिक आसान होता है जैसे अंग्रेज रहस्यवादी वेनेट फीच ने गतिशील प्रत्यक्ष विनाश या दिन के प्रत्येक क्षण में स्व का ईश्वर में लीन होना कहा है मानसिक प्रार्थना में मंद विनाश की अपेक्षा उसे प्राप्त करना कठिन है जो अंतर प्रयोगशाला में होने वाले वैज्ञानिक प्रयोग और मैदान में होने वाले वैज्ञानिक कार्य में है वही अंतर इन दो प्रकार के आत्मविलोपन में है जैसा कि प्रत्येक वैज्ञानिक जानता है कि प्रयोगशाला की दीवारों के अंदर प्राप्त खोजों और उनके बाहरी प्रयोगों में बहुत बड़ी खाई रहती है तथापि प्रयोगशाला के कार्य और बाहरी क्षेत्र के कार्य दोनों समान रूप से विज्ञान में अपेक्षित है इसी तरह योग जीवन के अभ्यास में औपचारिक ध्यान के प्रयोगशाला के काम की शेष पूर्ति दैनिक कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में होनी चाहिए इसे ही प्रयुक्त रहस्यवाद कहते हैं इसलिए राजयोग नैतिक जीवन पर विशेष बल देता है इस योग की साधना में प्रथम चरण यम है जिसका संबंध कुछ खास महत्वपूर्ण गुणों पर अधिकार प्राप्ति करने से है